ही परिभू रसी अपना चत अगम के दो विशेषण इसमें बताए गए हैं एक है विश्वतु मुख और दूसरा है परिभू आपको दूर करने की नष्ट करने की प्रार्थना की गई है इस प्रकार के हैं इस कारण से हमारे पाप नष्ट कर नष्ट हो जाए ये बात है कि परिभू से ईश्वर है होता है के ऊपर समर्थ होना जगह विद्यमान है लेकिन सबसे ऊपर है पराभव करता है सभी ब्रह्मांड में कहीं पर भी सृष्टि में ऐसी कोई शक्ति नहीं है ईश्वर को दबा सके चले जाए ऐसी कोई वस्तु नहीं है उनसे ईश्वर का सबके ऊपर अनुशासन रहेगा दूसरी बात कही है विश्वतो मुख। ईश्वर के मुख सब और किसी दिशा नहीं है स्थान आया था ना एक मंत्र में सहस्र शीर्षा एक हजार सिर है उसके और इस मंत्र में रहा है मुख ही मुख है फिर मुख शब्द से लिया गया है उपदेश साधन हम स्वयं जानते हैं देखकर के सुन करके हमारी से नहीं देखता है ना कान से दूसरा नहीं सुनता है फिर सारा क्या होता है हमको केवल होता है लाभ लेकिन इंद्रिया है उनसे हमारा सब निकलता है आता है और कर्म इंद्रियों से सब बाहर जाता है दूसरे के लिए होता है सब कर्म इंद्रते हैं एक भी शब्द अपने लिए नहीं बोलते है आप किसी को नहीं खड़ा करें कल्पना में भी सुना नहीं है ऐसी दूर आना है कुछ भी है वो तो उच्चारण मान लिए कर रहे हैं वो अभी भी शब्द होता है वो दूसरे को बताने के लिए होता है बताएंगे अपने को तो पता ही होता है जो पता है नहीं है वो बता ही नहीं सकते बोल ही नहीं सकते उसको और अपने को उस, बोलने से पहले अपने को पता होता है एक भी शब्द उच्चारण कर रहे हैं ना तो बिना उसके अर्थ के नहीं उच्चारण कर सकते है भले उल्टा अर्थ रहेगा कल्पित अर्थ रहेगा उसका लेकिन होगा जरूर नहीं तो ऐसे शब्द नहीं निकाल सकता आपने कुछ नहीं कुछ जोड़ रखा है उसको, या तो इसने था कहीं था कहीं उसका संबंध रहेगा निरर्थक नहीं करेंगे नहीं है निरर्थक हमको ठीक ठीक अर्थ नहीं पता होता है उस शब्द का किसके साथ संबंध करना चाहिए ना ये नहीं पता होता है कुछ कुछ होता है वो किसी न किसी को बताता है तेनाली बोलते है मन में वो प्राय होता है अनर्थक कल्पित होती है बहुत सारी कल्पना होती है लेकिन वो अर्थ काल्पनिक होता है बोलते हैं बिना अर्थता है यानी कि सारे के साथ जितना बोलते रहते हैं ना अंदर वो बोलने का कुछ न कुछ होता है ये है ये है है? पर वास्तविक नहीं भी होता है वो होता है मतलब आपने कुछ माना हुआ है उसको वैसे नहीं बोलेंगे आप बोलने से पहले आप कुछ भी बोलना चाह रहे हैं वो आपको पता होगा जैसे इसका उदाहरण लेंगे जब नहीं पता होता है तो अटक जाते हैं कोई शब्द सुना हो आपको और एक सूत्र के बाद दूसरा वर्ण छूट गया है याद नहीं है तो अटक जाएंगे अब रहे कोई बोलते बोलते बोलते जैसे सोचा यजर तो बोलते है और अगला मंत्र आपको याद नहीं है तो क्रम आने से पहले आपको लगेगा क्या करें आप बोल रहे हैं बोल रहे हैं, बोलते बोलते खुजलाने लगते है न सिर तो वहां होता है उसका प्रवाह टूटने वाला है मैंने वो शब्द भूल जाता है वो आगे क्या बोलना है अर्थ उसको नहीं रहता है ध्यान तो फिर वो कुछ का कुछ करने लगता है सुनाते इसमें आप देखेंगे हाथ कहीं कहीं जाएगा अगर आपको पूरे पूरे प्रवाह में शब्द याद हो रहे हैं तो हाथ कहीं नहीं जाएगा बिल्कुल ठीक इसे भूल गए हैं वो तो कुछ ना कुछ करेंगे फिर आप हाथ से कुछ भी कर देंगे आप रुक नहीं सकते आप तो वो उसी समय होता है जब भूलते हैं उसको नहीं बोल रहे हैं तो आपका प्रवाह पूर्वक चलेगा वो संकेत करेगा हाथ नहीं तो अन्यथा शब्द से जितने भी शब्द बोलते हैं पहले विचार के बोलते हैं ये अलग बात है कि विचार उल्टा हो जाता है कुछ भी होता है वो पर क्रम का रहेगा नियम बिना अर्थ के शब्द का उच्चारण नहीं करते तो हमको पहले पता होता है अंदर फिर हम उसको बोलते हैं इस कारण से पहले अर्थ होता है फिर शब्द का उच्चारण होता है नियम यही रहता है ना जो होता है ये नियम होगा कि दूसरे के लिए होता है एक इसमें थोड़ा सा विकल्प रहता है कि कोई भी विचार जो हम कर रहे होते हैं ना वो भी बिना बोले नहीं होता है मनना पड़ता है नहीं तो ज्ञान बदलता नहीं है बोले हुए बोले नहीं तो वो विचार नहीं कर पाएंगे ज्ञान नहीं कर पाएंगे तो इसलिए वहा फिर भी वहां एक कल्पना से कोई पात्र खड़ा करना पड़ता है जैसे बोलने तय शब्द ऐसे किसको बताएंगे किसी ने बताएंगे ये भी मानना पड़ता है आप खड़ा कर लेंगे ये ऐसा है ये ऐसा है बाहर का कोई आलम्बन आपको चाहिए बोलने के लिए बात यहाँ पर आई है कि मुख का मतलब होता है ये उच्चारण साधन हम या जिस शक्ति से यहाँ उच्चारण करते हैं वही मुख है जो मुख है उसका साधन है एक तरह से यहां तो जैसे हम इस मुख से बोल रहे हैं ना लेकिन ऐसे ही ध्वनि यहां से आ रही है इससे अधिक तो वो भी एक मुख है आपके पास जो धोनी जा रही है वो मेरे मुख वाली नहीं जा रही है मेरे के लिए मुख मेरा वो है ये नहीं है तो धीरे बोल बोल रहा हूं। जितना बोल रहा जितना आपको शायद नहीं सुनाई देता क्या है उसके कारण दे रहा है तो ये धोनी हो रही प्रकट वहां से हो रही है अधिक तो नहीं, नहीं कैसे नहीं हो रहा है जैसे उसमें थोड़ी सी आवाज में देखेंगे ना कुछ हो रहा है, है भेद सा मोटर उसको बंद करके सुनो एक मिनट के लिए जैसे आ रहा है में। पहले जैसे आपको सुनाई दे रहा था क्रम वैसे रहता है शब्द वही वही रहता है लेकिन जो ध्वनि होती है ना ध्वनि में अंतर आ जाता है ऐसा अलग ढंग का रहेगा इतना भेद होता है बाहर की दृष्टि के लिए ये मुख है लेकिन ये वास्तविक नहीं है इसका मूल ये मुख है तो ऐसे ही ये भी वास्तविक नहीं है मुख इसका मूल है इसका वो विस्तार है साधन सहायक है उपकरण उसका ऐसे ये भी वास्तविक नहीं है इससे ध्वनि यहां से केवल निकल रही है उच्चारण नीचे से बनता है भीतर से ठ है नाशिका जो कुछ कहा है ना ये सब तालु आदि है वो ध्वनि टकराती है वो वायु वास्तविक उच्चारण तो वहाँ होता है यहाँ से तो केवल निकल ही नहीं है मुख जैसा मुख है बस नहीं मुख जैसे मुख जैसा मुख है ये वहां भी यही काम होता है वो भी ध्वनि को बढ़ाता है ना उसके अंदर जो है करता है लेकिन है उसके पीछे और कोई आधार कोई और मूल है ऐसे यह भी करता है उच्चारण लेकिन इससे पहले मन में सारा होता है आपको मन में बोलना नहीं आता है वो मुख से भी नहीं बोल सकते क्या नहीं होता है उच्चारण के सारे साधन होते हैं लेकिन बोल नहीं सकता है ना वो उसको मन में नहीं आता है कुछ बोलना सुई दे दो और उसमें छिद्र होता है उसको देखने की होती है आंख में शक्ति लेकिन वो धागा कभी नहीं डाल सकता है उसमें धागा पकड़ सकता है इतनी शक्ति होती है छिद्र भी देखने की होती है लेकिन दो तीन साल का जो बच्चा है ना उसको दे दो कभी नहीं सुई डाल सकता है उसमे भी वो काम नहीं कर सकता क्यों उसके लिए बुद्धि भी चाहिए ज्ञान चाहिए मन में उसको नहीं पता होता है क्या करना होता है यहाँ कैसे डालेंगे इसमें डालना नहीं पता होता उसको तो उतने के कारण वो नहीं डाल सकता है तो ऐसे बड़ों में भी यही होता है साधन बाहर के उपकरण सभी हैं उच्चारण सब कुछ आप कर सकते हैं लेकिन मन में अगर आपको नहीं आता उच्चारण करना कैसे इसका उच्चारण अंठा भी नहीं होंगे प्रेरित फिर से पहले मन में सारा हो जाता है का का का भी मूल क्या है मन है है है मन मन फिर। इंद्रियों में में जितना ज्ञान आता है बाहर का, वो सारा का सारा मन में प्रकट होता उतना ही उतने ही। को वैसे ही। जैसे कर्म इंद्रिय जितने कर्म प्रकट होने हैं जैसे उसका सारा पहले मन में होता है प्रकट होता है उसने सीखा वो जैसे अभिध्वनि सुन रहे हैं ना वो इस सुनी हमारे चित्त पर वैसी की वैसी वो पड़ता है संस्कार है वहां। तो उस बने का केवल अनुकरण करते हैं अगर नहीं बने तो अनुन नहीं कर पाएंगे पशु पक्षी आदि होते हैं उनके चित्त में ये स्थिति नहीं होती कि सुने शब्द का अनुकरण कर ले सुनते तो वो भी हैं, कोई बोल रहा है तो सुनाई उनको हृदय में मतलब मन में उतने सूक्ष्म नहीं पड़ते कोई भी जो शब्द होगा बिना सुने आप उच्चारण नहीं कर सकेंगे अपने आप बचपन में यही सीखा जाता है ना वो सुनता रहता है कितने साल तक तीन साल चार साल पांच साल तक बच्चे मात्रा में पूरा नहीं सुना सकता है तो बिल्कुल नहीं जानता है तोता तो भाषा को अपरिचित व्यक्ति को भी बता देगा क्या मारता है पहले आदमी की ये ये बोल सकता है सारा का सारा नहीं दो चार शब्द वो बोल दे चारा नहीं बोल सकता है वो फिर भी जैसे बाणी दुकानदार या आदमी बोल लेता है ना इतना स्पष्ट उच्चारण नहीं होगा उसका आदमी को बहुत पता होता है उन चीजों का और फिर वो अनुमान लगा लेता है उससे कि ये ये कह रहा है ऐसा स्पष्ट उच्चारण नहीं हो सकता है फिर भी अन्य पक्षियों की अपेक्षा अधिक होता है उसमें दूसरे में तो ये भी नहीं होते है ना, तो उसमें भी यही नियम लागू होगा ठीक है उस, जैसे चित्त में पढ़ता है कि शब्दों के संस्कार पड़ते हैं, और उसी संस्कार के आधार पर हम अनुकरण कर लेते हैं इसलिए फिर बोल देते हैं उस कंठ उतने नहीं है उनके विकसित इसलिए वो नहीं बोल पाएंगे हमारे कंठ होते हैं विकसित ऐसे बताते हैं कि ऐसे ऐसे करना ये सारा करना है उससे वो उसी समय जैसे आपको घंटी लगी तो घंटी लगते ही भूख लग जाती है ना एकदम से अब घंटी और भूख का क्या मतलब होता है वो तो बुद्धि से आपने कर रखा है ना कि जब भोजन का समय हो जाता है तब घंटी लगती है और घंटी लगती है तो भोजन करने अपने को जाना है ये सारा बंधा हुआ है ना किसी अपरचित जगह में चले जाओ और घंटी लगा दो तो थोड़े भूख लगेगी साढ़े ग्यारह वाली घंटी में ही भूख लगेगी दो बजे वाली में नहीं लगेगी भूख तो घंटी थोड़े बता बताती भोजन का समय हो गया उस काल के साथ संयोजन किया हुआ इसका वो हमारी बुद्धि में है तो उससे हम जान लेते हैं कि इससे ये होता है ऐसे संगीत चीजों का पता होता है तो कुत्ता आदि भी ऐसे उसको भी एक तरफ ऐसे शब्द उच्चारण किए जाते हैं दूसरी तरफ क्रिया की जाती है संकेत किया जाता है कि ऐसा है ये तो वो शब्द को भी पकड़ लेता है उसको दोनों को जान लेता है फिर कि यहां कुछ बोला गया है और इसके लिए बोला गया है थोड़ा सा उसको याद रह जाता है ऐसे नीचे पर भी होता है किसी का नाम बोलना हो तो आदमी को दिखाते हैं ना उससे फिर हो जाता है ये इसका नाम इसी को शब्द संबंध कहते हैं शब्द और अर्थ का संकेत ऐसे ही होता है संबंध संकेतों से पहले अर्थ दिखाया जाएगा ये कनस्तर है तो ये अर्थरण करेंगे तो अब ये उच्चारण दूसरे से संबद्ध नहीं होता है तो ऐसे शब्द संकेत किया जाता है तो अपना यहाँ मतलब था उच्चारण का साधन है वस्तुता मुख्य नहीं है तो आत्मा में क्या हो जैसे मन में क्या होता है मुख आदि नहीं होता है कुछ भी लेकिन सारे उच्चारण हो जाते हैं वहां पर मन के अंदर एक भी ऐसा नहीं है हो जाता है तो आत्मा में भी होगा आत्मा में क्रिया रूप में नहीं होगा उसमें ज्ञान रूप में प्रयत्न रूप में हो जाता है सारा जितनी भी हम क्रिया कर रहे हैं इन इंद्रियों से सारे के सारे मन में होती है और मन में जितनी क्रिया हो सकती है वो सब के सब ज्ञान से होती है ज्ञान में होती है यानी ज्ञान एक ऐसा पदार्थ है जो जड़ चेतन कोई भी पदार्थ मात्र है किसी का भी जैसा भी स्वरूप है वो स्वरूप ज्ञान में आ जाता है जो स्वरूप है वो ज्ञान के अंदर आ जाता है यानी वस्तु का स्वरूप एक ज्ञानात्मक हो जाता है ज्ञान भी समझो वस्तु जैसी हो जाती है हो जाता है बिल्कुल हाँ हाँ कदाकारता तो वो अवस्था बनती है यहां चीज है कि कोई भी जो वस्तु है ना इसका अपना स्वरूप है यही का यही स्वरूप ठीक ज्ञान के अंदर हो जाता है ज्ञान वस्तु से अलग है चीज तो इसका पूरा का पूरा जो स्वरूप है वो ज्ञान के अंदर आ जाता है हाँ वो ज्ञान आत्मा में होता है प्रकट रूप में भी पड़ता है पहले यानी कोई भी वस्तु जैसे दिखाई दी ना ये तो दिखने का जो ज्ञान हुआ तो ज्ञान वस्तु तो नहीं हुई वस्तु तो बाहर है लेकिन ज्ञान अंदर हो रहा है तो वो अंदर जो होता है वो आत्मा में होता है ज्ञान लेकिन वो ज्ञान कैसा होगा ठीक वस्तु जैसा होगा जैसा भी आपने देखा वस्तु को वही का वही स्वरूप उस जान में होता है प्रकट तो इस कारण से जान के अंदर सारा संसार होता है सब कुछ होता है जान से बाहर कुछ भी नहीं है ऐसे ही मतलब बहुत अधिक अभ्यास करेंगे ना आंतरिक रूप में तो आपको लगने लग जाएगा कभी कभी ऐसा होगा कि केवल जान ही जान है सब कुछ वस्तु नहीं है कुछ भी नहीं है ज्ञान ही है बस क्योंकि उस ज्ञान में सब कुछ आता है तो संसार वो वो ना मिथ्या है न, है वो है वो नहीं विज्ञानवाद कहते हैं इसको कल सब चीज को मात्र मानता वस्तु नहीं मानता है ना वो मन तो से मानता है वहीं जाके उसको क्रांति हुई है वो भी अभ्यासी व्यक्ति होगा या होगा उसने तो मन की एक ऐसी स्थिति होती है, मतलब इसकी एकाग्रता की जिसमें सारी वस्तुओं से संबंध कट जाता है ये बाहर स्वरूप वाली वस्तु है ऐसा नहीं रहता है केवल ज्ञान जान रह जाता है वहां तो सब कुछ ज्ञान ही भासता है दिखता है। ज्ञान क्या है आत्मा में प्रकट होता है तो क्या हुआ? आत्मा के अंदर सारी चीजें आ गई और बुध भी उसमें ज्ञान में ही होगा जैसे ज्ञान स्वरूप आ जाता है इसे कर्म भी आ जाता है ज्ञान में क्या चीज कैसे करना है ना ये पहले आपको ज्ञान होगा फिर कर सकते हैं ज्ञान नहीं हो तो कर नहीं सकते इसलिए सब कुछ समझिए ज्ञान के अंदर होता है गुण भी ज्ञान के अंदर होता है और कर्म भी ज्ञान के अंदर होता है अब क्या है अब जिसके पास वो ज्ञान होगा वो वो सब कुछ कर लेगा अब भी देगा कर भी लेगा वो। तो अब ये बात फिर वहां अब लगाएंगे ईश्वर में ईश्वर के पास ज्ञान होता है जैसे हमारे पास होता है और व्यापक होने से हर वस्तु के साथ संबंध है उसका इस कारण से वो सभी चीज को जान लेता है लेने के बाद वो कर्म भी कर सकता है यानी जितना भी ज्ञान कर्म होता है सब ज्ञान पूर्वक होता है उसके लिए बाह्य उपकरण की अपेक्षा नहीं है यानी मौलिक रूप में किसी भी ज्ञान को करने के लिए या कर्म को करने के लिए बाह्य उपकरण की अपेक्षा नहीं है मौलिक रूप में अंतिम रूप इसके भी होते हैं ज्ञान कर्म आत्मा के अंदर होता है सब आत्मा के अंदर जो संस्कार है ना वो इतना अधिक दुर्बल होता है कि अकेले उससे कुछ नहीं हो पाता है थोड़ा सा ज्ञान होता है केवल उसको फिर ब, मन वाले से सहारा लेना पड़ता है आपको कोई जी याद है मंत्र तो आधा सुधा याद होता है तो बोलने लगते हैं तो अटक जाते हैं ना कभी और अब पुस्तक रख लीजिए सामने अब आपको लगेगा मुझे सारा याद है हाँ बंद करके बोले तो अटक जाएंगे आप वैसे लगेगा पढ़ तो नहीं रहा हूं लेकिन खुला है पुस्तक तो पूरा बोल देंगे आप अच्छा, मतलब के भी दे सकते हैं ऐसा यानी वेद पाठ कर रहे हैं जैसे वो है ना आपके वेद पाठ वाली पुस्तक करके आप बोलो साथ में तो अटक जाएंगे आप लेकिन पृष्ठ खोल करके ऐसे सामने रख के बोलते रहो तो नहीं अटकेंगे आप उसमें क्या होता है जहां हमको याद नहीं होता है ना वहां वाला देख लेते हैं और उसका ध्यान नहीं रहता है कि हमने देखा है क्योंकि बहुत कम स्थिति में देखते हैं वो फिर वो याद नहीं रहता है तो उससे मानते हैं कि वैसे ही हमको याद है सारा करके श्लोक को किसी चीज को करके आप परीक्षण करके देख सकते हैं कहेंगे तो आपको लगेगा ये तो याद ही है सारा ब्यास पढ़ो किसी चीज को पढ़ो तो पता ही सारा पता ही सारा लेकिन फिर लिखने लगेंगे बंद करके आप अब नहीं होगा फिर तो वो क्या आ रहा आधा संस्कार तो अंदर थे उसके और आधा बाहर है, अब दोनों जुड़ करके फिर सक्रिय होता है। तो ऐसे ही मन में भी जो संस्कार होते हैं वो कुछ अधिक बलवान होते हैं वो बिल्कुल निर्बल होते हैं वो इसलिए ऐसा माना जाता है कि, कि किसी चीज को आप ढूंढेंगे आपसे वो अलग है तो ढूंढने के लिए ज्ञान चाहिए ना किसको ढूंढूंगा मैं आरम कहां से करेंगे कुछ तो आपके पास होने चाहिए नहीं तो स्मृति नहीं उठेगी उसकी बिल्कुल असंबद्ध है कोई चीज तो शुरू कैसे करेंगे उसको तो हाँ सारा क्या है उनकी जो संस्कृत देखी है आपने वो संसार में कहीं नहीं मिलती है शुद्ध है सारी की सारी कोई नहीं कर सकता वो अशुद्ध है सब वो संस्कृत है ही नहीं रामायण के जो श्लोक बोलते हैं वो या वेद के जो मंत्र बोलते हैं वो कुछ भी नहीं मिलता है कहीं भी इनके मंत्र कभी नहीं बदल सकते है रामायण काल में जो संस्कृत थी ना वो हमारे पास है अभी रामायण तो रामायण काल की लिखी हुई है ना वो तो हमारे पास है तो उसमें जो संस्कृत है आज है ना हमारे पास जो लिखा जा रहा है वही बोला जाता होगा उसमें अलग संस्कृत तो नहीं होगी ना बोलने में कुछ हो और लिखने में कुछ हो जो विद्वान व्यक्ति होता होगा ऋषि जो होते होंगे वो तो वही बोलते होंगे जो शास्त्रों में चलता है तो शास्त्र के रूप में तो है ना हमारे पास अभी रामायण वो वही वाली है तो भाषा तो वही होनी चाहिए ना लेकिन वो जब बोलने लगते है तो उसे एक शब्द भी नहीं मिलता है ऋषि होगा संस्कृत तो सबके लिए बराबर होगी ना वेद सबके लिए बराबर होगा वेद कभी नहीं बदलता है यही तो नित्यता है इसकी वैसे भी राम राम भी ही वो मान लीजिए कोई भी ऋषि होगा ना लेकिन भाषा तो सबकी एक होगी ना संस्कृत होती ही एक ही है दो तरह की संस्कृत नहीं होती है और रामायण काल में जो भी संस्कृत थी वो रामायण में है तभी तो लिखा उसने श्रिंगी ऋषि हो चाहे बाल्मीकि हो कोई भी होगा पढ़ा तो वही होगा ना वेद भी वही थे राम ने भी वही वेद पढ़े थे और भी उसके पहले वाले ने वेद वही पढ़े थे जो आज है हमारे पास तो अगर वेद का मंत्र कोई बोलेगा तो वही वाला बोलना चाहिए ना उसको वो कि वेद मंत्र कुछ लुप्त हो है कि... वेद वो अभी तक है विद्यमान है कहीं नहीं गया है कोई नहीं मिलता है ये चार ही वेद मिलते हैं शब्द घर पांच वेद, वेद नहीं थे कहीं दूसरी शाखाओं के है वो अलग है मूल वेद यही है इससे ज्यादा नहीं है रामायण में ही जब लिखा हुआ है कि चार वेद हैं तो पांच कहां से करोगे आप नहीं, कहते वो कहते इनके ही कुछ इन भाषा कहां जाएगी शब्द कहां जाएंगे एक शाखा में जो रामा शब्द होता है कहीं नहीं बदलेगा वो दूसरी शाखा में भी रामा ही रहेगा वेद मंत्रों के जितने अभी आप पढ़ रहे हैं जो शब्द होता है दूसरी जगह ऐसा ही मिलता है ना और उठपटांग तो नहीं मिलता है कुछ एक शाखाएं सत्ताईस शाखाए अभी है जितनी आठ दस प्राप्त है तो उसमें जो संस्कृत के जो नियम है अभी भी स्वर के जो नियम है धातु प्रत्ये जो है अभी सबका एक ही है मिलता है कोई अलग अलग नहीं मिलते तो भले हाँ सभी के धातु प्रत्ये सबका एक ही मिलेगा आपको चारों वेदों को पढ़ने के लिए यही व्याकरण काम करता है अष्टदेही वाला यही धा, धातु है यही प्रत्यय है सभी में लगते हैं कितनी जितनी भी शाखाए उपलब्ध हैं, तो अब पांच हजार मंत्र मान लो बीस हजार उपलब्ध हैं, तो अगर बीस हजार के लिए धातु प्रत्यय वही लग रहा है हमारे सामने तो पांच हजार में क्यों नहीं लगेगा वो नहीं लगेगा। वही लगेंगे ना तो जब वही लगेंगे तो शब्द वैसे होने चाहिए ना लेकिन उनके शब्द नहीं होते ऐसे धातु प्रत्ये से बिल्कुल नहीं मिलता है नहीं हो सकता है अंतर आया है लेकिन कह रहा हूं ना कि वो है ना विद्यमान संस्कृत जो रामायण की भाषा है वो आज भी विद्यमान है तो उसमें तो नहीं अंतर आ रहा है उसमें नौ विभक्तियां नहीं है आठ ही विभक्तियों में सारे शब्द हैं, तीन ही वचनों में सारे शब्द है उसमें तो पांच वचन कैसे हो जाएंगे वहां नहीं बदलेगा ना वो जो नियम है इस भाषा के वो नहीं बदले हैं कोई शब्द ऐसा होता है उदात अनुदात हो सकता है दीर्घ रस हो सकता है विभक्ति के स्थान में पंचमी की जगह सप्तमी षष्ठी लग जाएगी जैसे चतुर्थी विभक्ति होती है तो उसमें ष्टी विभक्ति हो जाती है रामायण के स्थान में ष्ठी विभक्ति लेकिन जो ष्ठी के शब्द होते हैं वो नहीं बदलेंगे ब्राह्मणाई की जगह ब्राह्मणस तो लिखा रहेगा लेकिन ब्राह्मणात या और कुछ ब्राह्मणों ऐसा नहीं होगा ये तो ब्राह्मणों बोलते हैं इनकी संस्कृत में ब्राह्मणा नहीं बोलते हैं ऐसी कोई भाषा ही नहीं होती है एक बालक अपना ले लेता है कुछ चीज और दीवार पर कुछ का कुछ करता रहेगा तो कुछ तो बनेगा ही वो अब वो कहेंगे कि कोई हाथ से पकड़ ही नहीं सकता है उसकी अपेक्षा इसने कुछ तो कर ही दिया उस करने का क्या मतलब हुआ उसका अर्थ तो करो निकालो ना उन्होंने जितना भी बढ़ बढ़ाया है कहीं संगति अर्थों से नहीं लगती है स्पष्ट अर्थ कुछ भी नहीं आता है आपने बहुत इसका होता ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जो कुछ बोला है ना वो सर्वथा उसके पीछे कुछ नहीं इसका निषेध नहीं कर रहा हूं लेकिन जितना कुछ बोला है उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है हाँ कुछ भी नहीं निकलता यार अर्थ हाँ सब बेकार है कुछ नहीं सब गलत है कहीं मतलब उनकी संगति नहीं लगती अर्थ कुछ नहीं निकल के आता है उन्होंने आखिर हिंदी क्यों बोली क्या रामायण की काल में हिंदी थी क्या श्रृंगिरी को हिंदी आती थी क्या कोई पुस्तक है उस काल की और ये तो पूरे श्रृंगेषि हिंदी बोलते थे कहा से आ गई रामायण काल में बात तो ये सारी से पढ़ लिया उन्होंने हिंदी हिंदी नहीं बोल सकते थे नांगी ऋषि बात तो यहाँ की सारी है वो हिंदी कहा से बोला हिंदी थी नहीं उस समय आज से थोड़े वर्ष पहले हिंदी भाषा ही नहीं थी संस्कृत बोल देते पहले सारे हाँ पहले संस्कृत हिंदी भाषा ही नहीं थी तो बोल कैसे दिया उसने ये बताओ जो भी हो सकता है पर हिंदी तो नहीं हो सकती है ये तो पक्का है तो फिर कैसे बोलते हैं बोली सी हिंदी उस समय जबकि व्याख्यान हो रहा है रामायण काल में इनका व्याख्यान यहां तो होता नहीं है ना वो वहां हो रहा है लंका में या अयोध्या में होता है जहां की हिंदी कोई नहीं समझता है और न कोई बोलता है और वहां हिंदी में व्याख्यान हो रहा है उनका अब बताओ कैसे होता है ये कोई तुक्का है क्या उत्तर दो तो ऐसे नहीं ऐसे कहीं का कहीं चले जाएंगे जिस लंका में कोई हिंदी नहीं समझता है और किसी को बोलना नहीं आता है वहां हिंदी में व्याख्यान यदि हो रहा है कैसे हो गया वो नहीं जानते थे ये पक्का हो गया ना तो कैसे बोलेगा पागल था क्या वो बोलने वाला अगर वो नहीं पागल था तो ये पागल जरूर है दो में से एक। और कुछ कारणों कैसे का ये तो ऐसा नहीं होता है उस व्यक्ति ने जो कि हिंदी जानते थे वो जब साल तक तो आप किसी भी चीज कोई भी कल्पना लेत करते है ना वो किसी भी अर्थ से संबंधित हो सकता है लेकिन व्यक्त करेंगे आप अपनी भाषा में किसी चीज को किस... जान सकते हैं चाहे अंग्रेजी ने किसी <imapartal>: अंग्रेज ने कोई यंत्र बना दिया लेकिन आप जब बोलेंगे तो हिंदी में तो बोलेंगे ना इसके लिए आपको जो भाषा आती है उसी में बोलेंगे चीनी व्यक्ति अगर इसको कुछ कहेगा तो चीनी में बोल देगा जापान वाला जापानी में ही बोलेगा अंग्रेज वाला वो अंग्रेजी में ही बोलेगा हिंदी वाले उसको वस्तु वही रहेगी लेकिन आपको जो भाषा आती वही बोलेंगे तो ऐसी इनको हिंदी आती थी इसलिए हिंदी बोली हिंदी सुनी थी इसलिए अपने मन में वो संस्कार थे इनके भाव लेकिन भावों को व्यक्त कर रहे थे वो अब की भाषा में और वो सारे के सारे क्या व्यवस्थित नहीं थे इनके ये पढ़ा लिखा आदमी जरूर पहले जन्म में बहुत बड़ा विद्वान होगा ये पक्का है इसमें कोई संशय नहीं है लेकिन अब नहीं उनको चूंकि पढ़ने को मिला इस कारण से दोनों में संगति नहीं लगी है पिछला विद्वान मैं मानता हूं इनके बहुत भारी विद्वान होगा ये सामान्य विद्वान नहीं रहा होगा कल्पना साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है हाँ लेकिन अब नहीं पढ़ा उन्होंने इस कारण से दोनों की संगति नहीं लगती तो वर्तमान के अर्थ नहीं है ठीक पिछले हो सकते हैं ये व्यक्ति पढ़ा लिखा होता ना बचपन से तो ये कुछ कर जाते बता सकते थे कुछ कर सकते थे कुछ देखिए हम ये लेके चल रहे व्यवहार में जो अपने को अर्थ आ रहा है हम जो कुछ भी बोल रहे मेरे मन में कुछ भी है आपको उससे कुछ नहीं मिलने वाला है आपको तो वही मिल रहा है ना जो मैं बोल पा रहा हूं मैं कुछ भी समझता हूं जो, तो जो कुछ मैं समझ रहा हूँ वही का वही आप नहीं समझ रहे सारा आपको तो उतनी समझ में आएगा ना जितना मैं बोलता हूं तो ऐसे ही उनके मन में क्या था कुछ भी उससे हम क्या हमको क्या लेना देना है हमको तो जितना उनने बोला उससे करेंगे ना उस पर चर्चा करेंगे ना उनके भीतर कुछ भी हो सकता है होगा चलो उसका कुछ नहीं है पर हमारे सामने जो बोला है हम तो उस पर ही चर्चा कर सकते हैं भीतर पर क्या करेंगे तो जो अर्थ हमारे सामने आया वो कुछ नहीं है कोई अर्थ नहीं बनता है उसका तो इतने के लिए निषेध कर रहे हैं पिछले जन्म उससे संस्कार नहीं थे पढ़ा लिखा नहीं था ये हम नहीं कह रहे हैं उसको लेकिन अब जो कुछ बोला उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा उससे आदमी लाख सिर मार ले कुछ नहीं निकलेगा कुछ भी कहीं नहीं निकलता है पढ़ी बहुत सारी पढ़ी है मैंने मैं तो हाँ तो ऐसा कुछ मिले कोई अर्थ नहीं लिखता वहा तो करते हैं वो और वहा सारी की सारी आपको दूसरे वैदिक विद्वानों की मिल जाएगी जितनी वहां उनके अंदर है दूसरी जगह मिल जाएगी आपको जो कथाओं के मिलते हैं ना और करते हैं वो इंस कथा का ये अभिप्राय है ये अभिप्राय है ये बुद्धिपूर्वक भी मिलते हैं शिव शंकर कार्य तीर्थ है जैसे एक उनकी पुस्तक पढ़ो उन्होंने शिव की और गणेश की ये सब सारे की कर लगा रखी संगति ऐसी एक पौराणिक है गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी उसने बहुत सारी पौराणिकों की जितनी कथाएं हैं लगभग उसका वो दिया है, हुआ है वैज्ञानिक कल्पना कर रखी है उसने है दूसरी जगह भी मिलती है बुद्धिपूर्वक तो ऐसी उनके अंदर भी थी पर पूरा स्पष्ट नहीं हुआ इन लोगों का तो पक्का होता है स्पष्ट होता है उनका स्पष्ट नहीं होता है तो ऐसे कोई व्यक्ति पढ़ता रहेगा उसको कल्पना में लगेगा बहुत कुछ है सामने नहीं आएगा कुछ भी ये है तो चल रहा था प्रसंग जो कुछ भी होता है पहले वो आत्मा में होता है वो जान के संगति बोलते, बोलते थे उनके अंदर जो संस्कार थे ना तो संस्कार जब उभरते हैं तो कुछ न कुछ लगता है भाव पर भावों को पूरा पूरा नहीं प्रकट कर सकता बिना बाहर की संगति लगाए हुए व्यक्ति आपको आंख बंद कर दिया जाए और छोड़ दिया जाए तो कहीं न कहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे जाएंगे ना लेकिन ऊपर पहुंच जाएंगे क्या बिना टकराए चलना तो होगा लेकिन कहा जाना है वहां नहीं होगा आपसे आपको आँख बंद कर दिया जाए बीच में डालना है बिल्कुल आहुती डाल देंगे क्या कहीं कहीं तो डाल ही देंगे लेकिन जहां डालना है वहां नहीं डाल सकेंगे तो ऐसे उनका भी था सीधे अर्थ से बाहर वाले से नहीं हो पा रहा था संबंध क्योंकि बाहर और भीतर को वो संगत संबंध में नहीं कर पा रहे थे केवल भीतर भीतर का कर दिया बाहर के साथ मिलान नहीं कर पाया इसलिए नहीं हो पाया स्पष्ट दोनों को मिलाना पड़ता है आप रास्ता देखते हैं आंख से फिर उसके बाद निश्चित करते हैं मुझे यहाँ पैर रखना है अब रात में देखो इसी रास्ते पर चलो तो लगेगा कहीं गिर गया पैर गड्ढे में चले गए दिन में चलते हैं तो ऐसे लगेगा बिना देखे हम तो ठीक ठाक चलते हैं उसमें ऐसे लगता है पैर कोई दिखाई देता है हमको देखने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल सपाट चलता है कहीं ऊपर जाता है ना नीचे जाता है लेकिन इसी रास्ते पर अंधेरे में चलो आप कम देखता हो तो कभी गड्ढे में गिर जाएगा कुछ होकर लग जाएगा सारा कुछ होता रहेगा इसी रास्ते पर तो इसे क्या बात निकलती है आंख से हम करते हैं समन्वय पहले लेकिन यहां पैर रखना है तब ठीक पैर रखा जाता है सभी चीजों में यही होगा अंदर की जो बुद्धि है वो बाहर के अर्थों से मिलानी पड़ती है तब तो व्यवहार होता है ठीक नहीं तो व्यवहार नहीं होता है ये जो बात कही विश्व मुख का मतलब है कि सारा का सारा ज्ञान उसमें है और सभी जगह प्रकट करने में समर्थ है ईश्वर है और यहां भी सारा ज्ञान है उसका लेकिन यहां प्रकट नहीं करेगा क्योंकि तो इसको नहीं पता चलेगा ना यहां क्या करेगा उप प्रकट करके जैसे शब्द हर जगह है लेकिन उच्चारण तो केवल वहीं होगा ना जहां शब्द है यहां भी शब्द है लेकिन उच्चारण कब होगा जब टक्कर होगी दो में संघर्ष होगा तब होगा उसी देश में ऐसे नहीं होगा बिना निमित्त के नहीं होगा तो ऐसे ईश्वर जो है सब जगह व्यापक होता हुआ सारा ज्ञान उसके अंदर है तो उपदेश वो सब जगह नहीं करता है जहां उस उपदेश को पकड़ने वाला यानी चेत आत्मा है वहां वो उपदेश करता है प्र, प्रेरणा करता है मुख्य बात इसकी लेने की हमारे हृदय में भी सभी के हृदय में जितने भी चेतन प्राणी हैं सभी के हृदय में वो उपदेश करता है और सदा करता है किंतु पकड़ने वाला पकड़ पाएगा सब नहीं पकड़ पाएगा यादी जो भी है सभी में उपदेश करता है वो लेकिन सारी उसके जैसे हम नहीं समझ सकते सारा क्या करता है कब करता है अपने को भी नहीं पकड़ में आता है इसको विवेचना कर रखी है क्योंकि बहुत सारी प्रेरणाएं जो अंदर से निकलती है ना आप बहुत सारे लोगों को कहते सुनेंगे तो मेरी अंदर, अंदर आ गलत होती है सारी सब उनकी अपनी कल्पनाए होती है तो ऐसी भ्रांति हो जाती है ये सब अंदर की है लेकिन ईश्वर की भी वैसी ही हो रहेगी ध्वनि और ईश्वर से जो प्रेरणा उठेगी प्रक्रिया उसकी वही रहेगी हाँ जैसे अपने को कोई उहासा होता है ना जान अकस्मा सूझता है इसी ढंग का ईश्वर वाला भी होगा लेकिन उसको करना पड़ता है बुद्धि से निर्धारित कौन सा ईश्वर का है कौन सा अपना है ईश्वर वाला कभी भी खंडित नहीं होगा अपना वाला बदल जाएगा खंडित हो जाएगा ईश्वर वाला पूरे के साथ समन्वित होगा किसी से विरुद्ध नहीं जाएगा वो अपना वाला विरुद्ध चला जाएगा ऐसे ज्ञान को उपदेश करता है लेकिन वो उपदेश ईश्वर वाला होगा जो सभी के लिए अपने और दूसरों के लिए हितकारी केवल होगा उसमें स्वार्थ विद्या नहीं होगी अपने जो वहां से उठती है उसमें ये गंध हो सकते है स्वार्थ भी हो सकता है छल कपट सब कुछ हो सकता है उसमें चोर को भी तो वुहा सूझती है ना भागने की तो वो ईश्वर तो नहीं देता है उसको लेकिन काम तो करता है वो भी बहुत अधिक एकदम तत्काल जान होता है चोर मार को पकड़ो जो ऐसे लोग होते हैं उसी से मैं करते हैं निर्णय एक भी जान ही ईश्वर नहीं देता है उसको वुह नहीं कर सकता जो ईमानदार बिल्कुल है पर जो ज्ञान इसको भी होता है उसमें इतना ही है कि किसी भी बुराई को जब करने लगते है तो अपने को बाधा सी होती है से हो जो भी होगा अच्छा सा नहीं लगता है तो समझिए ईश्वर की तरफ से व्यवस्था है ऐसी यानी जो हमको दिख गई कि ये बुरी चीज है या हानि होने वाली है वहां तो डर लगेगा उसको आरंभ करने में भले वो अच्छा है तब भी यानी बुराई के साथ दुख के साथ न करने का डर का संबंध है और अच्छाई के साथ उचित के साथ निर्भयता का संबंध है ये संबंध ईश्वर द्वारा बनाया हुआ है हम नहीं कर सकते ऐसा जैसे ही सोचेंगे जैसे ही करना चाहेंगे बुरा डर लगने लगेगा और अच्छा जैसे ही करना चाहेंगे अंदर से खुद उत्साह होने लग जाएगा जो है वो ईश्वर कृत है हम नहीं कर सकते इस बात को कभी हम उल्टा सुल्टा करते रहते हैं अच्छा भी कर देते हैं और तो भी बुरे को अच्छा मान के भी निर्भयता से कर देते हैं कभी और अच्छे उपासना करने हो दस लोगों के बीच में तो वो डर लगता रहेगा यहां बैठूं कि नहीं बैठूंगा ध्यान देना हो तो आपको डर लगता रहेगा ये बोलो कि नहीं बोलो पता नहीं क्या बोलेगा ये काम वो अच्छा है फिर भी डर लगता है और कहीं बुरे काम में नहीं डर लगे चारों ने फूल तोड़ लिया अपना कुछ कर लिया अच्छी बग रख लिया तो होता रहता है बुरे में भी हम कभी नहीं डरते हैं तो होता है कि, कि पीछे कोई खड़ा तो नहीं है देख तो नहीं रहा है ना उसको याद करते हैं तो डर लगता है कर्म करने में नहीं लगता है चलता रहता है हमारा जो नियम है ना बुरे काम जब मान लेंगे कि बुरा है तब डर लगेगा काम बुरा है करते समय डर नहीं लगेगा इतने मात्र से आपको पता जब हो गया ना कि यह बुरा है तब डर लगेगा डर का और निडरता का अच्छाई और बुराई से संबंध है जो हम समझते हैं कि ये अच्छा है तो उत्साह होगा और समझते हैं कि बुरा है तब भय होगा ये सारा प्रमाणों से करना पड़ेगा विवेचन जो सच है उसी को करना पड़ेगा जो अनुचित है उसको छोड़ पहले जानना पड़ेगा ये उचित है ये अनुचित है ज्ञान तो हमारे पास ये छुट्टा है ये बहुत दूर तक ये अपने वाला ही जाता है केवल ये लक्षण जो है ना कि बुरे काम करने से भय लगता है वो ईश्वर का होता है अच्छे काम से जो उत्साह होता है वो ईश्वर का होता है तो इसमें आपको नियम तो रहेगा लेकिन कौन वाला ये समाज के कारण भी भय होता है अपने संकल्प टूटने से भी भय होता है सब हटा करके जो बनेंगे उदाहरण वो केवल बनेगा यहाँ पर जो सत्याग्र प्रकाश में जो लिखा है ना उसका उदाहरण वो वाला होगा वो छाटना पड़ेगा अपने को बहुत अधिक करना पड़ता है उसके लिए ऐसे कौन होते हैं वो सारे विकल्प उसके आलम्बन हट जाने चाहिए बिना आलम्बन के जब हुआ है वो कोई आलम्बन नहीं था और केवल हमारी प्रार्थना पर होता है ज्ञान आम को वो ईश्वर की तरफ से हो रूप में वो उपदेश तो करता है लेकिन पकड़ने के चित्त होना चाहिए उसी चित्त में वो समझ में आएगा कि ईश्वर के अंदर ये विशेषता है और अपने को उस योग्य बनते